पुराण वायवी संहिता ब्रह्मा जी शिव की ही आज्ञा से संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं तथा अपनी अन्य मूर्तियों द्वारा पालन और संहार का कार्य भी करते हैं भगवान विष्णु अपनी त्रिविध मूर्तियों द्वारा विश्व का पालन सर्जन और संहार भी करते हैं विश्वात्मा भगवान हर भी तीन रूपों में विभक्त हो संपूर्ण जगत का संहार सृष्टि और रक्षा करते हैं काल सबको उत्पन्न करता है वही प्रजा की सृष्टि करता है तथा वही विश्व का पालन करता है यह सब वह महाकाल की आज्ञा से प्रेरित होकर ही करता है भगवान सूर्य उन्हीं की आज्ञा से अपने तीन अंशों द्वारा जगत का पालन करते अपने किरणों द्वारा वृष्टि के लिए आदेश देते और स्वयं ही आकाश में मेघ बनकर बरसते हैं चंद्रभूषण शिव का शासन मानकर ही चंद्रमा औषधियों का पोषण और प्राणियों को आह्लादित करते हैं साथ ही देवताओं को अपने अपनी अमृतमयी कलाओं का पान करने देते हैं आदित्य वसु रुद्र अश्विनी कुमार मरुद्गण आकाशचारी ऋषि सिद्ध नागण मनुष्य मृग पशु पक्षी कीट आदि स्थावर प्राणी नदियां समुद्र पर्वत वन सरोवर अंगों सहित वेद शास्त्र मंत्र वैदिक स्त्रोत्र और यज्ञ आदि कालाग्नि से लेकर शिवपर्यंत भुवन उनके अधिपति असंख्य ब्रह्मांड उनके आवरण वर्तमान भूत और भविष्य दिशा दिशाएं, कला आदि काल के भिन्न भिन्न भेद तथा जो कुछ भी इस जगत में देखा और सुना जाता है वह सब भगवान शंकर की आज्ञा के बल से ही टिका हुआ है उनकी आज्ञा के ही बल से यहाँ पृथ्वी पर्वत मेघ समुद्र नक्षत्रगण इंद्रादि देवता स्थावर जंगम अथवा जड़ और चेतन सबकी स्थिति है उपमनु कहते हैं श्री कृष्ण महेश्वर परमात्मा शिव की मूर्तियों से यह संपूर्ण चराचर जगत किस प्रकार व्याप्त है यह सुनो ब्रह्मा विष्णु रुद्र महेशान तथा सदाशिव ये उन परमेश्वर की पांच मूर्तियां जाननी चाहिए जिनसे यह संपूर्ण विश्व विस्तार को प्राप्त हुआ है इनके सिवा और भी उनके पांच शरीर हैं जिन्हें पंच ब्रह्म मंत्र कहते हैं इस जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो उन मूर्तियों से व्याप्त न हो ईशान पुरुष अघोर वामदेव और सद्योजात ये महादेव जी की विख्यात पाँच ब्रह्म मूर्तियाँ हैं इनमें जो ईशान नामक उनकी आदि श्रेष्ठतम मूर्ति है वह प्रकृति के साक्षात भोगता क्षेत्रज्ञ को व्याप्त करके स्थित है मूर्तमान प्रभु शिव की जो तत्पुरुष नामक मूर्ति है वह गुणों के आश्रय रूप भोग्य अभ्यक्त प्रकृति में अधिस्थित है पिनाकपाड़ी महेश्वर की जो अघोर नामक मूर्ति है वह धर्म आदि अंगों से युक्त को अपना बुद्धिमान पुरुष अमित तेजस्वी शिव की सद्योजात नामक मूर्ति को मन के अधिष्ठात्री कहते हैं विद्वान पुरुष भगवान शिव की ईशान नामक मूर्ति को श्रवणेन्द्रिय वाणी शब्द और व्यापक आकाश तत्व की स्वामी मानते हैं पुराणों के अर्थज्ञान में निपुण समस्त विद्वानों ने महेश्वर के तत्पुरुष नामक विग्रह को त्वचा हाथ स्पर्श और वायु तत्व का स्वामी समझा है मनीषी मुनि शिव की अघोर नामक मूर्ति को नेत्र पैर रूप और अग्नि तत्व की अधिष्ठात्री बताते हैं भगवान शिव के चरणों में अनुराग रखने वाले महात्मा पुरुष उनके वामदेव नामक मूर्ति को रसना वायु रस और जल तत्व की स्वामिनी समझते हैं तथा सद्योजात नामक मूर्ति को वेघ्राणेन्द्रीय उपस्थ गंध और पृथ्वी तत्व की अधिष्ठात्री कहते हैं महादेव जी की ये पांचों मूर्तियाँ कल्याण की एकमात्र हेतु है कल्याणकामी पुरुषों को इनकी सदा ही यत्नपूर्वक वंदना करनी चाहिए उन देवाशिदेव महादेव जी की जो आठ मूर्तियाँ हैं तत्स्वरूप ही यह जगत है उन आठ मूर्तियों में यह विश्व उसी प्रकार औोद्भाव से स्थित है जैसे सूत्र में मन के पिरोए होते हैं सर्व भव रुद्र उग्र भीम पशुपति ईशान तथा महादेव ये शिव की विख्यात आठ मूर्तियां हैं महेश्वर की इन सर्व आदि आठ मूर्तियों से क्रमशः भूमि जल अग्नि वायु क्षेत्रज्ञ सूर्य और चंद्रमा अधिष्ठित होते हैं उनकी पृथ्वीमयी मूर्ति संपूर्ण चराचर जगत को धारण करती है उसके अधिष्ठाता का नाम शर्व है इसलिए वह शिव की सार्विक मूर्ति कहलाती है यही शास्त्र का निर्णय है उनकी जलमयी मूर्ति समस्त जगत के लिए जीवनदायिनी है जल परमात्मा भाव की मूर्ति है इसलिए उसे भावी कहते हैं शिव की तेजोमयी शुभ मूर्ति विश्व के बाहर भीतर व्याप्त होकर स्थित है उस घोर रूपणी मूर्ति का नाम रुद्र है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 अतः इसे भौ भैमी मूर्ति भी कहते हैं संपूर्ण नेत्रों में निवास करने वाली तथा संपूर्ण आत्माओं की अधिष्ठात्री शिवमूर्ति को पशुपति मूर्ति समझना चाहिए वह पशुओं के पासों का उच्छेद करने वाली है महेश्वर की जो ईशान नामक मूर्ति है वही दिवाकर सूर्य नाम धारण करके सम्पूर्ण जगत को प्रकाशित करती हुई आकाश में विचरती है जिनके किरणों में अमृत भरा है और जो संपूर्ण विश्व उस अमृत से आप्लायत करते हैं वे चंद्रदेव भगवान शिव के महादेव नामक विग्रह हैं अतः उन्हें महादेव मूर्ति कहते हैं यह जो आठवीं मूर्ति है वह परमात्मा शिव का साक्षात स्वरूप है तथा तो अन्य सब मूर्तियों में व्यापक है इसलिए संपूर्ण सम्पूर्ण विश्व शिवरूप ही है जैसे वृक्ष की जड़ सींचने से उसकी शाखाएँ पुष्ट होती हैं उसी प्रकार भगवान शिव की पूजा से उनके स्वरूप भूत जगत का पोषण होता है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 आठ मूर्तियों के रूप में संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हुए भगवान शिव का तुम सब प्रकार से भजन करो क्योंकि रुद्रदेव सबके परम कारण हैं